विदाति पूर्व यो वै वेद प्रशिण तस्म तंगदु प्रकाशम मु वै शहम ओम शांति शांति शांति ही शराव बादरायनम सूत्रभाष्य पुनः भगवुनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद मूर्तिद विभागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः शाति शांति शांति शांति ही भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं तत्वबोध नामक ग्रंथ के मंगलाचरण के द्वारा सूचित अनुबंध चतुष्टय को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध ये चार होते हैं इन चारों के समूह को कहा जाता है अनुबंध चतुष्टय उनमें से अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न तो साधन चतुष्टय और अनुबंध चतुष्टय में अंतर है साधन चतुष्टय तो अनुबंध चतुष्टय अंतपाती प्रथम अनुबंध जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का विशेषण है कौन साधन चतुष्टय? साधन चतुष्टय से विशिष्ट मनुष्य को वेदांत विचार का अधिकारी माना गया इसलिए साधन चतुष्टय माना जाएगा अधिकारी रूप अनुबंध विशेष का विशेषण और वे साधन चतुष्टय कौन है वे चार साधन कौन से हैं जिन्हें जिनके समूह को साधन चतुष्टय कहा जाएगा तो नित्या नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य समाधि षठ संपत्ति और वैराग्य क्या नाम मुख ये चार साधन है इन चार साधनों का समूह कहलाता है साधन चतुष्टय उनमें से नित्यानित्य वस्तु विवेक ब्रह्म ही नित्य है ब्रह्म अतिरिक्त सारा संसार अनित्य है इस निश्चय का नाम है नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य है इस लोक के और परलोक के विषयों के प्रति राग द्वेष देश राहित्ये वैराग्य कहलाता है वैराग्य के बाद तृतीय साधन आता है समाधि षट्क संपत्ति संपत्ति शब्द का अर्थ है युक्ति योग संबंध तो शमादिटक में सटक शब्द का अर्थ है छे का समूह किन छे का समूह तो शमादि का समूह तो शमादि छे कौन है तो शम दम उपरति तीक्षा श्रद्धा समाधान इन छे को कहा जाता है शमादी और इनसे इन विशिष्ट जो होगा उसे कहा जाएगा शमादिष्क संपन्न तो इस प्रकार ये जो समाधि षटक है उनमें से शम किसको कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि इंद्रिया दो प्रकार की हैं बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय अंतर इंद्रिय का निग्रह शम कहलाता है और दम क्या है तो कहा बाह्य इंद्रियों का निग्रह दम है ऊपर किसको कहा जाएगा तो कहा कि जिन क्रियाओं का हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है और सामाजिक जीवन में भी हमारे जिन बाह्य प्रवृत्तियों का कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे प्रवृत्तियों को रोकने का नाम है ऐसी प्रवृत्तियों को त्यागने का नाम है उपरति ऊपरतिपरमणम उपरति तो उपरमणम का अर्थ है उन क्रियाओं का त्याग जिनका न समाज को कोई उपयोग है न कोई हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे द्वारा की जाने वाली जिन क्रियाओं का उपयोग है ऐसी अनुप, अनुपयुक्त जो क्रियाएं प्रवृत्तियां उन प्रवृत्तियों को छोड़ना ये उपरति कहलाता है तो ये उपरति उपरति के बाद पूछा गया कि चौथा साधन समाधि शटक सट, में तीतीक्षा होता है तो तीतीक्षा का क्या स्वरूप है तो तीक्षा का अर्थ है सहन करना तो इसलिए कहा शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम तिथिक्षा तो तितिक्षा उसे कहा जाता है जो सुख दुख का निमित्त भूत शीत उष्ण मान अपमान जय पराजय सिद्धि असिद्धि आदि है इन को कहा जाता है द्वंद्व मान अपमान एक द्वंद्व है अनुकूल प्रतिकूल एक द्वंद्व है शीत उष्ण द्वंद्व है और इन शीत शीतोष्णादि द्वंद्वों से होता है सुख या दुख तो इन सुख दुख के हेतुभूत द्वंद्व शब्दित शीतोष्णादियों का जीवन में प्रारब्ध के अनुसार संयोग होने पर उनको सहन करना इसका नाम है तितिक्षा सहनम सर्व दुखान अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहितिथिक्षे विधीयते ये जो विवेक चूड़ामी का श्लोक है उसमें भगवान भाष्यकार ने तितिक्षा का लक्षण करते हुए कहा तितिक्षा पदार्थ वह है जो सर्व दुखान सहनम तो सारे दुख तथा तो दुख हेतु द्वंद्वों को सहन करना लेकिन कैसा सहन करना सहन तो सामने आई है परिस्थिति तो सब करते ही है दूसरा कोई रास्ता ही नहीं सहन करना ही पड़ता है तो लेकिन तितिक्षा खाली सहने का नाम नहीं है ऐसा सहन करें कि जो भी प्रतिकूलताएं प्राप्त हुई हैं, जो भी दुख प्राप्त उन प्रतिकूलताओं के कारण आया है उन दुखों को सहन करने का नाम तितिक्षा है लेकिन कैसा सहन करना है तो चिंता विलाप रहितम चिंता कहा जाता है कोई प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं तो व्यक्ति उस घटना से उबर नहीं पाता घटना को विषय बना करके चिंता करता रहता है अब वो परिस्थिति को सहन तो कर रहा है प्रतिकूल घटना घटी लेकिन चिंता युक्त होकर के कर रहा है लेकिन यहां कहते हैं चिंता रहितम और विलाप रहितम कई प्रतिकूलताएं आ गई जीवन में तो व्यक्ति रोता रहता है विलाप करता रहता है उस विलाप के साथ प्रतिकूलताओं को सहन करना को सहन करना प्रतीक्षा नहीं कहलाता चिंता रहित भी और विलाप रहित भी हो करके चिंता रहित तथा विलाप रहित हो करके प्रतिकूलताओं को सहन करने का नाम है तितीक्षा तो सहनम सर्व नाम अप्रतिकार पूर्वकम और अप्रतिकार अप्रतिकारपूर्वकम में प्रतिकार रहित होकर के सहन करना है प्रतिकार रही तम तो ये जो आई है परिस्थिति तो जैसे अनुकूल परिस्थिति आई हमने चाहा था बनी रहे जाए ना लेकिन वो बनी नहीं रही चली गई जब तक पुण्यात्मक प्रारब्ध था तब तक रही उसका रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध समाप्त हो गया पुण्यात्मक तो चली गई ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों का यानी दुख के हेतुभूत तो द्वंद्व का अवस्थान संयोग हमारे जीवन में कराने वाला होता है प्रारब्ध वो प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक दुख की दुख का हेतुभूत द्वंद्व अंतपाती प्रतिकूलता अपमान आदि रहेगा जिनको हम नहीं चाहते थे वो रहेगा और जैसे ही पापात्मक प्रारब्ध समाप्त होगा तो निकल जाएगी इस विचार के साथ उसको चली जाए इसके लिए हटाने के लिए प्रयत्न नहीं करता अप्रतिकार पूर्वक हम प्रतिकार तो है प्रतिकूलताएं आई उसका प्रतिकार क्या प्रतिकूलता आई तो प्रतिकार कर रहा है रोकने का प्रयत्न कर रहा है लेकिन ये है कि अप्रतिकार पूर्वकम और चिंता विलाप रहितम सर्व दुखानाम सहनम तितिक्षा ये तितिक्षा का लक्षण बताया है ये समाधि सटक है चतुर्थ है तीतिक्षा पंचम है श्रद्धा श्रद्धा विषयक प्रश्न है कि श्रद्धा का तो श्रद्धा किसे कहते हैं श्रद्धा का क्या स्वरूप है श्रद्धा का इस वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा यह प्रश्न है ना इसका अर्थ हिंदी में होगा श्रद्धा का स्वरूप क्या है श्रद्धा पदार्थ किसको कहता है? श्रद्धा तो एक शब्द सुना हमने लेकिन श्रद्धा पदार्थ कौन है जैसे गेंदे का पुष्प एक शब्द है और उसका अर्थ ये समझ लेता है कि यह गेंदे का पुष्प है ऐसे श्रद्धा शब्द तो आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं लेकिन श्रद्धा पदार्थ क्या है ये श्रद्धा का इस प्रश्नवाक्य का अर्थ निकलेगा और श्रद्धा पदार्थ भगवान भाष्यकार ने बताया गुरु वेदांत वाक्य सुस तो गुरु वेदांत वाक्य सु विश्वास श्रद्धा ये श्रद्धा पदार्थ है विश्वास का नाम है श्रद्धा तो श्रद्धा तो प्रत्येक प्राणी में होती ही है लेकिन किसी की कि किसी के प्रति श्रद्धा होती है किसी की यानी विश्वास होता है किसी का किसी के प्रति विश्वास होता है सर्वथा अविश्वासी व्यक्ति संसार में होता नहीं है किसी न किसी के प्रति उसका विश्वास होता ही है उसे श्रद्धा समाधि सटक संपत्ति अंतर्गत पंचम साधन के रूप में नहीं लिया जाएगा गुरु वेदांत वाक्येशु यानी गुरु वाक्येशु वेदांत वाक्यशु तो जो उपदेषा है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं दूर करने वाला प्रकाश उसे कहा जाता है गुरु और उनके मुख से निकला हुआ जो वाक्य हमारे अज्ञान रूप अंधकार को अंतरतम को दूर करने वाला जिस वाक्य का अर्थबोध होता है ऐसा गुरु का वाक्य वो होगा तत्व तो मशादी वाक्य और वेदांत यही वेदांत है गुरुपदिष्ट वेदांत तो गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्य में जो विश्वास है और वे, वेदांत वाक्यों का स्वयं हम अर्थ नहीं समझते तो वेदांत वाक्य का व्याख्यान जिन वाक्यों से वेदांत के आचार्य कर रहे हैं श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उनके वाक्य वेदांत का ही अभिप्रेत अर्थ स्पष्ट करने वाले रहेंगे इसलिए वेद मूलक रहेंगे तो उन वेद मूलक गुरु हैं शिष्ट जन और उनके वाक्यों के प्रति तथा वेद वाक्यों के प्रति जो विश्वास कि इनका जो अर्थ है वेदांत वाक्य का और गुरु वाक्यों का जो अर्थ है वो बिल्कुल सही है सत्य है हम उनके द्वारा उपदिष्ट अर्थ का और अपनी अयोग्यता के कारण ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वे वेद वाक्य तथा वेद के व्याख्याता के वाक्य गलत हो नहीं सकते इस विश्वास का नाम है श्रद्धा तो श्रद्धा का तो वेदांत गुरु वेदांत वाक्य विश्वास। और ये विश्वास भी अंतकरण का धर्म है विश्वास कहां रहता है स्थूल शरीर में या कारण शरीर में कारण शरीर में सूक्ष्म शरीर में कितने शरीर हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण तो सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व होते हैं कितने पदार्थ मिलकर के सूक्ष्म सु, शरीर बनता है सत्रह या उन्नीस पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच प्राण कितने हुए पंद्रह और अंतक करण के जब मन और बुद्धि दो ही विभाग करते हैं तो ये मन बुद्धि दो तो सत्रह इन सत्रह का समूह कहलाता है सूक्ष्म शरीर और चार करेंगे चित्त और अहंकार को भी अलग कर देंगे तो 19 हो जाएंगे तो 19 तत्वों का माना जाता है सूक्ष्म शरीर इन 19 तत्वों का समूह इनमें से ये जो है विश्वास इंद्र ज्ञानेन्द्रियों में रहेगा या कर्मेन्द्रियों में रहेगा या पंच प्राणों का धर्म होगा इन पंद्रह में से किसी का नहीं अंतकरण का और अंतकरण में भी बुद्धि का ये बुद्धि का ये विश्वास रहेगा धर्म श्रद्धा शब्द की युत्पत्ति होती है स्रत शब्द का अर्थ होता है सत्य स्रत यानी सत्य और श्रद्धा या सा श्रद्धा ऐसी श्रद्धा शब्द की युत्पत्ति करते हैं तो श्रद्धा शब्द का अर्थ निकलता है श्रद्धा में दो है एक श्रत और दूसरा धा धा का अर्थ होता है धारण करने वाली और स्रत का अर्थ है सत्य तो सत्य को धारण करने वाली ये अर्थ निकलेगा श्रद्धा शब्द का सत्य को धारण करने वाली वो कौन अंतकरण की वृत्ति विशेष अंतकरण की ऐसी वृत्त, वृत्ति का नाम है श्रद्धा जो वो सत्य को धारण करती है और सत्य क्या है सत्य है वेदांता वेदांत के अर्थ को कहा जाता है सत्यार्थ और और उसी वेदांत का व्याख्यान करने वाले आचार्यों का जो वचन रहेगा उस वचन का भी अर्थ होगा जो वेदांत का अर्थ है क्योंकि उसी वेदांत अर्थ वर्तमान में हम जिन शब्दों के प्रयोग से समझ सके ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं वेदांत आचार्य कोई अपने मन की बात तो बताते नहीं इसलिए गुरु वाक्य का अर्थ और वेदांत वाक्यों का अर्थ ये है सत्य रूप अर्थ श्रद्धा में जो श्रत शब्द है पहला दो है ना स्रत और धा इसमें से श्रत शब्द का अर्थ निकलेगा वेदांत वाक्यों का तथा वेदांत वाक्य के अर्थ को समझाते समय वेदांत व्याख्याता आचार्य के द्वारा बताए गए वाक्यों का अर्थ वेदांत वाक्य का अर्थ और वेदांत व्याख्याता आचार्य के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों का अर्थ वो है स्रत पदार्थ वो है सत्य और उसे जो धारण कर ले चित्त की वृत्ति उसे कहा जाएगा श्रद्धा उसे धारण करेगी का मतलब यही सत्य है ऐसा हमारे अंदर एक विश्वासात्मक प्रत्यय होगा उस प्रत्यय का नाम है श्रद्धा है श्रद्धा और विश्वास ह पर्याय हुए पर्याय हुए तो इस प्रकार ये श्रद्धा पदार्थ हो गया समाधि सटक में पंचम पदार्थ और षष्ट पदार्थ समाधान है तो समाधानम किम ये समाधान पदार्थ को जानने की इच्छा से जिज्ञासु के द्वारा किया गया प्रश्न हुआ कि समाधान पदार्थ क्या है उसका उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि चित्त एकाग्रता चित्त एकाग्रता समाधान चि, चित्त की एकाग्रता का नाम है समाधान किसमें चित्त की एकाग्रता का नाम समाधान होगा ब्रह्म ज्ञान के साधन दो प्रकार के होते हैं बहिरंग अंतरंग तो बहिरंग साधन का अनेकों जन्मों से अनुष्ठान करते करते जिनका चित्त शुद्ध हो गया उन्हीं के अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है नित्यानित्य वस्तु विवेक जिनके अंदर हुआ उन्हीं के अंदर वैराग्य आता है ये भी अंतकरण का धर्म है और वैराग्यवान में ही शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धाती है तो ये जो समाधान होगा वो समाधान होगा ज्ञान के जो अंतरंग साधन है श्रवण मनन निदिध्यासन ये ही राजपथ है राजमार्ग है इससे न तो लेफ्ट जाना है न तो राइट जाना है सीधे चलते जाना है सीधे चलना है वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन में ही पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पित करना ब्रह्मज्ञान के अंतरंग साधन यही है इनको छोड़कर के दूसरा कोई साधन ज्ञान का हो नहीं सकता विचार से ही ज्ञान होता है हाँ। तो जागृति है ब्रह्मज्ञान और ये है अभी ब्रह्म ज्ञान के साधन तो ये जो चित्त की एकाग्रता है इस चित्त की एकाग्रता है नहीं तो कई व्यक्तियों को साधन के प्रति संशय रहता है या भी पर्याय रहता है दिग्भ्रांत व्यक्ति को जैसे जाना है बद्रीनाथ लेकिन जाता है दक्षिण की ओर जाना चाहिए उत्तर की ओर तब न बद्रीनाथ का दर्शन हो पाएगा और चल रहा है दिग्भ्रम होने के कारण दक्षिण की ओर तो रामेश्वर पहुंच जाएगा न कि बद्रीनाथ ऐसे जिसके अंदर ब्रह्मज्ञान के साधनों के प्रति विपर्य है तो वह ज्ञान के अंतरंग साधन जो वेदांत विचार रूप श्रवण वेदांतार्थ का मनन रूप चिंतन रूप मनन और ब्रह्मात्म एकत्व में अपने चित्त को समाहित करना रूप निध्यासन इनको न छो, इनको छोड़ करके जो भ्रमित है वो कि, किसी दूसरे दूसरे साधन में लगेगा भ्रम से तो माना जाएगा विपर्य ग्रस्त चित्त है किसी का संशय हो सकता है कभी श्रवण भी करेगा वेदांत का तो कभी और वे, वेदांत में भी अद्वैत मैं वेदांत का यानी उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण अनुकूल जो वेदांत की व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं को ही जो श्रवण करेगा नहीं तो वेदांत का अर्थ भेद परक भी किया है तो भेद तो व्यवहार सिद्ध ही है और वेदांत पढ़कर के भी जीव ब्रह्म का भेद ही निश्चित हो जाए तो वो वेदांत पढ़ना भेद सिद्धि के लिए अनावश्यक ही होगा निष्प्रयोजन हो जाएगा निरर्थक हो जाएगा इसलिए वेदांत का जो परम तात्पर्य है अद्वैत उस अद्वैत अनुकूल वेदांत विचार का नाम है अद्वैत ज्ञान अनुकूल वेदांत विचार का नाम माना है श्रवण और इसी में अपने चित्त को एकाग्र कर लिया तो मतलब संशय भी नहीं रखा कि कभी ये पढ़ ले या कभी वो पढ़ ले वेदांत का विचार वेदांत अर्थ का चिंतन वेदांत अर्थ का ध्यान इसको छोड़ करके दूसरा कोई अन्य साधन ब्रह्मज्ञान का हो नहीं सकता ये जो निश्चय है अंदर का इससे फिर मार्ग सुनिश्चित हुआ तो उसी मार्ग पर चलता रहेगा ब्रह्मज्ञान के अंतरंग साधनों में अपने चित्त की एकाग्रता कहलाए एक। नहीं तो संशय हो जाएगा तो कभी इधर भी कभी उधर भी वो चित्त को भटकाएगा चित्त एकाग्र नहीं कहलाएगा विपर्य है तो लक्ष्य से बहुत दूर ले जाएगा जितना जितना दक्षिण की ओर चलते जाएंगे उतना उतना बद्रीनाथ से दूरी ही होते जाएंगे ना न की लक्ष्य के पास में ऐसे भेद निश्चय कराने वाला वेदांत का अर्थ निकालने वाले विचारकों के विचार पढ़ेंगे तो वो हमें वेदांत का जो तात्पर्य अर्थ है उससे दूर दूर लेते ले जाते जाएंगे इसलिए इसी में अपने चित्त की एकाग्रता का नाम है समाधान ये तो अधिकारी है ना वेदांत विचार का इसलिए उसे जिस श्रवण यानी वेदांत का विचार रूप साधन में प्रवृत्त होना यही एक में वो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय है ये निश्चय करना पड़ेगा ना और उससे फिर क्या होगा वो पीछे भी नहीं जाएगा ना दाने बाय भी नहीं होगा सीधे आगे ही चलता रहेगा वेदांत विचार ही करेगा इसका नाम है इस विश्वास का नाम है चित्त की एकाग्रता तो चित्त एकाग्रता समाधानम बहिरंग साधन है निष्काम कर्मयोग से लेकर के उपासनाओं तक यानी चित्त की शुद्धि में हेतुहूत मल विक्षेप के निवर्तक जो साधन है मल निवृत्त निवृत्त हुए बिना नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं होता तो नित्यानित्य वस्तु विवेक के प्रतिबंधक अंतकरण की अशुद्धि के निवर्तक जो साधन है वो है निष्काम कर्मयोग उपासना जप आदि भेद उपासना आदि इनसे भी चित्त की शुद्धि होती है एकाग्रता आ जाती है चित्त में चंचलता दूर होती है हैं। फिर नित्य नित्य वस्तु एक होता है जो नित्यानित्य वस्तु ये जो आपके चित्त की अशुद्धि है ना ये अशुद्धि का तारतम्य है स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतम तो ये जो स्थूल मल और चंचलता चल है विक्षेप है ये निवृत्त होते हैं निष्काम कर्म और उपासना से स्थूल मल विक्षेप और वो स्थूल मल विक्षेप बाधक है नित्यानित्य वस्तु विवेक की उत्पत्ति में ये ध्यान में तो जब स्थूल नित्य मल विक्षेप चले जाएंगे नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा अनित्य के प्रति वैराग्य होगा वो वैराग्य में राग द्वेष का भाव वैराग्य कहलाता है वो राग द्वेष भी के कई एक स्तर है तारतम्य है उनमें न्यूनाधिक है तो नित्यानित्य वस्तु विवेक से श्रवण मनन के प्रति प्रतिबंधक जो राग-द्वेश है, वो दूर हो जाएंगे ठीक किससे नित्या नित्य वस्तु वैराग्य आएगा लेकिन सर्वथा मल और विक्षेप निकल गया जड़ सहित ऐसा नहीं मोटी मोटी जो शाखाएं थी उसको कुल्हाड़ी से छाड़ दिया यह समाज लेकिन कुछ छोटी छोटी शाखाएं बची हैं, कोपले बचे हुए हैं वो भी फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो उन कोपलों को भी हटाने के लिए जो साधन किया जाता है श्रवण मनन निधि ध्यास वो भी जो चित्तगत सूक्ष्म सूक्ष्मतर वो हटाते हैं और आवरण की निवृत्ति तो ज्ञान से होती है निधि ध्यास से भी क्या होता है ये सूक्ष्मतर जो मल है विपरीत भावना है अशुभ संस्कार है वो दूर होता है और आवरण है स्वरूप विषय पर्दा अज्ञान वो तो निवृत्त होता है ज्ञान से तो ये आपके मल विक्षेप की भी कई एक अवस्थाएं हैं तो स्थूल प्रतिबंधक होगा नित्यानित्य वस्तु विवेक में वो चला जाएगा कर्म उपासना से यानी बहिरंग साधन के अनुष्ठान से अंतरंग साधन के अनुष्ठान से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर मल विक्षेप निवृत्त होगा और उसके बाद जो सूक्ष्मतम बचेगा वो सूक्ष्मतम मल विक्षेप तो निवृत्त होता है ज्ञान से ही पिछले गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हुए कहा विषया विनिवर्तनते निराहि न रस रसवर्जम रस वर्जम का अर्थ होता है रस शब्द का अर्थ है सूक्ष्मतम रागद्वेश यानी मलविक्षेप सूक्ष्मतम ये है रस शब्द का अर्थ ये चित्त में रख करके जो बीमार व्यक्ति हैं मान लो गले का कैंसर हुआ थूक निकलना भी कठिन हो रहा है तो फिर अन्न कैसे खा पाएगा और उसके स्वादिष्ट पदार्थ सामने रखे हुए हैं लेकिन खा नहीं पा रहा है तो विषय तो निवृत्त हो गए उसके लेकिन कैसे उन स्वादिष्ट पदार्थ विषय जो रस है याने राग द्वेश प्रतिकूल पदार्थ भी रखे हुए है अनुकूल पदार्थ भी रखे हुए है तो अनुकूल पदार्थ के प्रति रस प्रतिकूल पदार्थों के प्रति जो सूक्ष्मतम द्वेष है वो तो बना रहेगा चित्त में और विषय मात्र ग्रहण नहीं कर पा रहा है मजबूरी वशा छूट जाएंगे बीमार व्यक्ति के लेकिन कहते हैं रसोपय परम दृष्टा निवर्तते अस्य का अर्थ है स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी को जिसको ब्रह्मात्म एक तो बोध हो गया है उसके तो विषय निवृत्त होते ही हैं और रस भी निवृत्त होता है रसोपि रसोपी का अर्थ है रस भी अपी शब्द का अर्थ होता है भी और भी का मतलब होता है विषय तो जाएंगे विषय का ग्रहण करने के लिए अपी शब्द का प्रयोग लेकिन रस भी जाएगा रस यानी वो सूक्ष्मतम रागद्वेश सूक्ष्मतम सुक्ष, रागद्वेश मल विक्षेप का हो वो भी चले जाते हैं ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मज्ञान से आवरण दूर होता है ब्रह्मज्ञान से और सूक्ष्मतम राग द्वेष भी दूर होता है बाकी जितने साधन है बैरंग अंतरंग निधि ध्यास पर्यंत के ये स्थूल सूक्ष्मतर सुक्ष्म, मल विक्षेपो विक्षेपों को, विक्षे को हटाता है, और जड़ सहित ही मल विक्षेप रूपी प्रतिबंधक उखड़ जाता है ज्ञान से ब्रह्मात्म ऐक्य का जीव ब्रह्म का अभेद जीव ब्रह्म का अभेद ब्रह्मात्म ऐक्य कहो या जीव ब्रह्म का अभेद कहो तो ये समाधानम किम तो कहा कि चित्त चित्त एकाग्रता समाधानम चित्त की एकाग्रता का नाम है समाधान लेकिन किसमें चित्त की एकाग्रता ज्ञान के अंतरंग साधन वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन में दृढ़ निश्चय की इन्हीं से ज्ञान होगा ज्ञान रूपी लक्ष्य की प्राप्ति इन साधनों के द्वारा ही होगी अन्य कोई साधन नहीं है ब्रह्म साक्षात्कार का और ब्रह्म साक्षात्कार को छोड़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है अज्ञान निवृत्ति का और अज्ञान निवृत्ति ही मोक्ष है आवरण भंग का ही नाम है मोक्ष वो जो मोक्ष रूपी फल है मुख्य उसका साधन ब्रह्मात्म बोध ही है और ब्रह्मात्म एकत्व बोध का साधन श्रवण मनन निधिध्यासन ही है इस निश्चय को कहा जाएगा चित्त एकाग्रता समाधान अभी यानी ब्रह्म ज्ञान के साधनों के प्रति तथा वो ब्रह्म ज्ञान के साधन कौन श्रवण आदि श्रवण मनन निधिध्यासन और उनका फल ब्रह्म ज्ञान इनके साध्य साधन के भाव, साध्य साधन भाव के प्रति न बुद्धि में संशय रहेगा न विपर्य यानी भ्रांति रहेगी ये दृढ़ साध्य साधन जैसे भूख निवृत्ति की औषधि कहो या साधन कहो दूसरा कोई नहीं है भोजन को से भोजन से ही भूख की निवृत्ति होगी इस साध्य साधन के प्रति भोजन तथा तो क्षुधा निवृत्ति रूपी साध्य साधन के प्रति किसी के मन में भी संशय नहीं होता भूख से तो क्या नाम भोजन से भूख निवृत्त तो होगी कि नहीं होगी ऐसा संशय रहता है क्या या भोजन से भूख की निवृत्ति होगी ही नहीं इसका नाम है विपर्यय यानी उल्टा निश्चय ये भी नहीं रहता लेकिन दृढ़ निश्चय ये होता है सब ज्ञान कि भोजन ही भूख की निवृत्ति का साधन है ऐसे तो भूखे व्यक्ति का भोजन में ही चित्त समाहित रहता है उसी का उसी उसी के लिए उपाय करता है कि जिससे भोजन सामग्री जुटे जो बुभुक्सु हैं भूखा है उसका एक उपाय रहता है कि भोजन सामग्री जुट जाए, क्योंकि तो उसका दृढ़ निश्चय है ऐसे ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो श्रवण मनन निदिध्यासन से ही होगा इसलिए श्रवण मनन निदिध्यासन के लिए ही प्रयत्नशील रहेगा यह साध्य साधन भाव विषय दृढ़ निश्चय होने से इस प्रकार ये जो समादि सटक संपत्ति नामक तीसरा साधन है इसका विचार हुआ मुमुक्षुत्व क्या है तो कहते मुमुसुत्व किम तो मोक्षो में भूयात इति दृढ़ मुमुख मुमुक्षुत्व है मुमुक्षुत्व मुमुक्सुत्व मुमुक्षा एक ही बात है मोक्ष की इच्छा कि मुझे इस मनुष्य जीवन में मोक्ष मिले जन्म मृत्यु के चक्र से संसार बंधन से मुक्ति मिले इस दृढ़ इच्छा का नाम है मुमुक्षा इस प्रकार ये साधन चतुष्टय हुआ मुमुक्षा के विषय में थोड़ी चर्चा कल करके ये साधन चतुष्टय विषय विचार संपन्न होगा फिर आगे का विचार करते हैं कल ओम पूर्ण मदह पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य से पूर्ण ओम शांति शांति शांति शाति